श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ अंतिम उपाय के द्वारा व्यक्ति विशेष की आध्यात्मिक उन्नति का परिमाण निर्णय श्री रामकृष्ण देव के लिए स्वाभाविक क्यों था संभव ही ये बातें सुनकर पाठक विस्मित हो किंतु थोड़ा विचार करने से समझ में आ जाता है कि इसमें विस्मय का कारण अवश्य है क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के लिए ऐसा करना ही युक्तुक्त तथा स्वाभाविक था समझ में आता है वे अपने में अदृष्ट पूर्व आध्यात्मिक भाव के प्रकाश की बात में ही जान गए थे अतः उनके लिए इस प्रकार का आचरण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था लीला प्रसंग में अत्र हमने पाठकों को समझाने की चेष्टा की है कि दीर्घ काल तक अलौकिक तपस्या और ध्यान समाधि की सहायता से श्री रामकृष्णदेव के अंतकरण में अभिमान अहंकार पूर्णतः विनष्ट हो जाने से जब उनमें भ्रम प्रमाद की संभावना एकदम लुप्त हो गई थी तब अखंड स्मृति और अनंत ज्ञान प्रकाश उपस्थित हो गया था फलस्वरूप उन्हें ज्ञात हो गया था कि उनके शरीर और मन के आश्रय से जिस प्रकार अभिनव आध्यात्मिक आदर्श प्रकाशित हुआ है संसार में इससे पहले वैसा और कहीं नहीं हुआ है अतः इस बात को ठीक ठीक हृदय करके इस आदर्श के प्रकाश से जो व्यक्ति अपना जीवन गठित करने की चेष्टा करेगा उसी की वर्तमान युग में आध्यात्मिक उन्नति, सुगम और सहज साध्य होगी। इस विषय में उन्हें स्वतः विश्वास स्थापित करना पड़ा था इस कारण समीपागत व्यक्ति उनके संबंध में उपरोक्त विषय समझ सके हैं या नहीं एवं उनके महान उदार भाव के अवलंबन से अपना अपना जीवन गठित करने में सचेष्ट है या नहीं इस विषय की वे विशेष रूप से जांच करेंगे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं अपने हृदय की इस धारणा को श्री कृष्ण देव विविध प्रकार से हमारे सामने प्रकट करते थे वे कहते थे नवाबी अमल का सिक्का बादशाही अमल में नहीं चल सकता मैं जैसा कहता हूं यदि ठीक उसी के अनुसार चलते जाओ तो सीधे गंतव्य स्थल में पहुंच जाओगे जिसका यह अंतिम जन्म है जिसका इस संसार में बार बार आगमन समाप्त हो गया है केवल यही यहाँ आएगा और यहाँ का भाव ग्रहण कर सकेगा श्री रामकृष्ण देव की इस बात की विस्तारित आलोचना हम गुरु भाव त्रार्ध चतुर्थ अध्याय में की है तुम्हारे इष्ट उपास्य तो देव स्वयं को निर्देश कर इसके भीतर है इसके चिंतन से उनका ध्यान होगा इत्यादि आश्रित व्यक्तियों के भीतर उपरोक्त भाव उदित होकर दिन प्रतिदिन हो रहा है अथवा नहीं इसे श्री राम कृष्णदेव किस प्रकार जांच करते थे इस संबंध में कुछ का उल्लेख करने से पाठक हमारी बात समझ सकेंगे श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन तथा अहेतुकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य जिन्हें हुआ था वे सभी जानते हैं कि वे एकांत में अथवा दो चार भक्तों के सामने कभी कभी एकाएक प्रश्न कर बैठते थे अच्छा मेरे संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है बताओ तो दक्षिणेश्वर में कुछ दिनों तक आते जाते रहने के बाद उनसे कुछ घनिष्ठता होने पर ही ऐसा प्रश्न उठता था परंतु किसी किसी से प्रसम दर्शन अथवा उसके थोड़े दिन बाद ही वे कभी कभी यह प्रश्न कर बैठते थे भक्तों के आगमन की बात उनके आने के बहुत पहले ही योग दृष्टि की सहायता से वे जान गए उनके आते ही उन्होंने यह प्रश्न किया है यह हम जानते हैं इस रीति से पूछे जाने पर उनके आशित लोग उन्हें कितने प्रकार के उत्तर देते थे बताया नहीं जा सकता कोई कहता आप यथार्थ में साधु हैं कोई कहता आप यथार्थ ईश्वर भक्त हैं कोई महापुरुष कोई सिद्ध पुरुष कोई ईश्वरावतार कोई स्वयं श्री चैतन्य कोई साक्षात शिव कोई भगवान इत्यादि ब्राह्म समाज से लौटे हुए कुछ लोगों को ईश्वर के अवतार होने में विश्वास नहीं था उनमें से किसी ने कहा था आप श्री कृष्ण बुद्ध ईसा और श्री चैतन्य आदि ईश्वर भक्तों के समान ईश्वर प्रेमिक हैं फिर ईसाई धर्मावलंबी विलियम्स हम विश्व सूत्र से जानते हैं वह व्यक्ति कई बार श्री रामकृष्ण देव के पास आते जाते रहने के बाद ही उन्हें अवतार के के रूप से से निश्चय कर कर रख सका था और उनके उपदेश उसने संसार का परित्याग पंजाब प्रदेश के उत्तर में अवस्थित हिमालय पर्वत के किसी दुर्गम स्थल में बैठकर तपस्या करते हुए शरीर त्याग कर दिया था धर्म ईसाई धर्मावलंबी विलियम्स नामक एक व्यक्ति ने उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर कहा था आप नित्य चिन्मय विग्रह ईश्वर पुत्र ईसा मसीह हैं उत्तर देने वाले उन्हें कहाँ तक समझते थे कहाँ नहीं जा सकता किंतु यह अवश्य है कि उन बातों से वे उनके संबंध में तथा साथ ही ईश्वर के विषय में अपने अपने मनोभाव को ही व्यक्त करते थे श्री रामकृष्ण देव भी उनके उत्तरों को उस प्रकार में देख जिसका जैसा भाव देखते थे उसके साथ वैसा ही व्यवहार तथा उपदेश आदि प्रदान करते थे क्योंकि भाव में श्री कृष्ण देव कभी किसी का भाव नष्ट न करके सदा ऐसी ही सहायता देते थे जिससे उस व्यक्ति का भाव परिपुष्ट हो सके और वह देश कालाती सत्य स्वरूप श्री भगवान की उपलब्धि कर सके परंतु उत्तरदाता उनके प्रश्न सुनकर अपने चित्त की धारणा प्रकट कर रहा है अथवा दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर वैसा कह रहा है इस बात पर उनका विशेष ध्यान रहता था